होता है नजीक ऐसा तरीका सच्चा को कहीं कहीं कोई में एक मिलता है क्योंकि संसार के दोनों को तो सुनने के लिए ही ये मिलना मुश्किल है श्रवायाम बहुत जोनल अभ्यास

बहुत से लोग रहते हैं जिन्हें है श्रवणायापि श्रवणार्थम अभी अयम आत्मा ब्रह्म ये सुनने के लिए भी नहीं मिले दुर्लभ

हर जग करता मोर करना आगे जहां जाओ वहां या तो खाने पीने पहनने की चर्चा मिलेगी या व्यवहार करने की चर्चा मिलेगी या राजनीति की चर्चा मिलेगी

चर्चा में किसको रस तो है लोग समझते हैं कि ब्रह्मचर्य करने से क्या फायदा होगा न तो चुनाव तो में वोट मिलेंगे न ही मिलेगी तो तो और न संसारी लोग प्यार करेंगे और उनको तो संस्कार कर सकेंगे एक बचपन का संस्मरण तो तो आपको बनाता हूँ

आज बात कर प्रार्थम पंजाब बहुत

रोजी नहीं चाहती तो खाने के लिए जाना पड़ता तीन दिन पहले से चर्चा चलती महसूस करने वाले हैं जैसा कमरा रखने वाला है और तो तो भटना

सवेरे को बचे घूमते और 11 बजे जाके लगा पड़ते वही चर्चा करती कैसे कैसे नड्डो बन गए एक दो बजे टैक्स हो जाता और मैं तो चार सौ कैसा पंगड़ा का बड़ा और मेडू को बहुत चार बनाते है और ये चार बजे निधि की चर्चा रहती है

चार तो दिन पहले से बच्चों की चर्चा शुरू होती चार बाद दो हफ्ता भर जीत जाता एक सरकार की चर्चा में तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो जो महाराष्ट्र जो तो बहिरंग विषय है उनमें लोगों की दृष्टि खादी हुई है वो दूसरे की देवी कैसी दूसरे की बहू कैसी दूसरे का बेटा कैसा दूसरे के घर में पैसा कितना

चर्चा करने लगो तुमने साफ कवर देखे की नहीं देखा की नहीं कभी जोर देखा कि नहीं जिसकी चर्चा तो करने लगो इसकी चर्चा करने लगो तो घंटो बिता देना श्रवण आया जो न लिहा

लोगों को ये श्रवण करने के लिए और दोनों अभियानों को मनाए दुनिया में ये सुनने के लिए नहीं देखा क्योंकि सुने ना तो कान के रास्ते दिल में घुस जाएगा ये तो श्रवण की तो बड़ी महिमा है

श्रीमद् भागवत में तो बताया है कि जब हृदय में ईश्वर विषय चर्चा श्रवण करने की इच्छा होगी, होती है तो ईश्वर हृदय में आकर के गैर हो जाता है कक्षम क्या कहने जा रहे हो

मेरे को श्रीमद भागवत मेहर से बोले गई मुरली मनोहर नीताधारी श्याम सुंदर जमुना तट बिहारी मंद मंद मुस्कान वाला प्रेम भाई कराने वाला ब्रज बिहारी श्याम सुंदर की चर्चा सुनने जा रहे हैं जो मन में आई दबक धबक सीय परमान प्रत्यक्ष आदेश

तो श्रवण करने जा रहे हैं जो इच्छा आई ईश्वर सत्यो हरद्य अवरुद्य के अद्र तु कृथ्वी शुश्रुषु तक्षणा देव अवरुद्य श्रवण की इच्छा हुई मनुष्य का पता लगता है उसकी मनोवृत्ति का उसके अधिकार का वो क्या सुनना चाहता है

परमेश्वर की चर्चा सुनने में उसको रस आता है की नहीं आता है दुनिया में लोग दुकानदारी की चर्चा में लगे हैं, जिससे स्वार्थ सिद्ध तो हो जिससे भोग मिले जिससे कल कारखाने खड़े हो उसमें लगे हुए हैं परमात्मा का श्रवण कौन चाहता है ये तो सच्चाई सुरय माणायाम

कृष्ण परम गुरु से भक्तिरोपत में कुंता शोक मोह भजा साणायाम श्रवण करो तुरंत अनात्म पदार्थ का त्याग होकर आत्म आत्मचिंतन होने लगे लेकिन ये श्रवण कहाँ मिलेगा श्रवण तो वो जाके करेंगे जिसमें राग द्वेष होए अपना देश बिगाड़ने वाला श्रवण करेंगे

जिससे मोह बढ़ बढ़े, जिससे राग देश हो गए जिससे अभिमान की वृद्धि हो गए ऐसा श्रवण करता है तो ये मैदान वेदांत श्रवण का मिलना बड़ा कठिन है बहुत से लोग नाराज सुनने जाते हैं। ये रामशिंकर जी है ना जो रामायण की कथा करते हैं तो पिता की कथा करते हैं। तो

वो भी हमारे पास आते थे और ये तो बहुत बच्चे थे 19 बर्फ के थे सभी से आते कथा करके उठे और एक आदमी दुकान करके सामने बैठा था कथा कर तो बोला पंडित जी देखो हम दुकान पर पान भी बेच लेते हैं और तुम्हारी कथा भी सुन लेते है

तो बोले क्यों नहीं भैया तुम दुकान क्यों हो एक काम तुम्हारा कथा में और एक काम इधर ग्राहक की आवाज़ सुनने है है? तो काम में दो कान है तुम्हारे क्यों थी दुकान हो गए हमने देखा है कथा में लोग बैठते हैं जरूरत होती कथा में बैठ के क्या करते हैं और कोई माला बना रहा है कोई स्वेटर बुन रहा है, है न

वो लिख रहा है कई लोग तो महाराज तो किनारे से अखबार रख लेते हैं धीरे धीरे पढ़ते जाते हैं और ये भी दिखाते रहते हैं कि हम सुन रहे हैं तो वो समझते है कि कान में जो ये आवाज पड़ती है उसी से कल्याण हो जाएगा इसमें समझने पूछने की तो कोई बात नहीं, नहीं। ज़िए ज़िए ज़िए तो है ही नहीं समझदारी की जरूरत तो व्यापार में पड़ती है

वेदांत में समझदारी लगाने की क्या जरूरत है तो श्रवणव तो भी हो जम न्यू हो बहुत से लोग सुनते हैं महाराज पर तो ये बड़े आश्चर्य की बात इसको सुन के समझना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि जब उस जन्म के पूरे इकट्ठे होते हैं

ईश्वर की कृपा होती है गुरु की कृपा होती है सब वेदांत श्रवण करने के लिए मिलता है और खंडन का करता और ईश्वर अनुग्रहता अद्वैत वासना ईश्वर की बड़ी भारी कृपा हुए सब अद्वैत की वासना उदय हो

अवधूतरा दत्तात्रेय अवधूत एक अवधुत शिरोमणि दत्तात्रेय पहला श्लोक तो क्या बोलते हैं ईश्वरान ग्रहा देव सा मधुष तो तो तो तो एक और खंड खंडाद्य करता अखीर में क्या बोलते हैं ईश्वर को ग्रह देव मध्षा

एक शुरू में बोलता है एक अंत में बोलता है ईश्वर की बड़ी कृपा हो सब वेदांत श्रवण में रुचि होए और वेदांत मिले ईश्वर की कृपा जन्म जन्म के पुण्य सत्कर्मों का बल्पात आचार्य की कृपा अपने हृदय में शुभ और सुनने के बाद समझ में आवे

बहबो तो जब नो महराज थे एक बड़े भारी विद्वान थे गंगा किनारे से नाम सुनते थे और सुनाते थे बाद में सुनाते थे सोहू तो दर्पन के विद्वान माने जाते थे

स्वागत तो उनसे पूछा कि महाराज आपको तो सत्व ज्ञान हो गया कि नहीं तो एक लिखाई की बात बचपन के लिए बोले को तो भाई हम तो शास्त्र रक्षा के लिए ये हमारे अनोई ज्ञान की परम्परा बनी रहे इसके लिए हम शास्त्र प्रकार अध्यासन करते हैं

अभी हमारा अंतरकरण इतना सुख कहाँ है कि हमको ज्ञान हो जाए? जाएगी श्रेणव को विभाव यमुन कोई महाराज अविधा वृद्धि के चक्कर में पड़ जाता है तो कोई लक्षणा वृद्धि के चक्कर में पड़ जाता है जिंदगी भर रखते रहते हैं जहज लक्षणा अजहत लक्षणा जहाद अजात लक्षणा

अरे ये कोई चीज है, है ये तो जिनकी बुद्धि व्रत में प्रवेश नहीं करती थी स्तर मुक्त नहीं होती थी उनके लिए ये सब प्रक्रिया है देखो हम लखा बता बता देना आपके घर में कोई मेहमान आवे और आप बोले कि भोजन करो

ना ना में अरे दो क्या हो ये लक्षण हो गई वो हा कौन सी लक्षण हुई बुनियाजा लक्षणा हुई अरे भाई तुमने खबर या सुनाई हमको तो बिल्कुल भिटू डाल अरे हाँ भिटू कहाँ है मूढ़ो दाखिले लेके

बोले राम राम भिच्छू मंदिर हो है ना इसका नाम है जह दक्षणा बिच्छू और दंग को छोड़ दो है ना दुख नक्षणा इसके नक्षणा मानिए दक्षिणाएं जो है ये हम लोगों के बोलने की जो शैली है न उसका शास्त्रीय भाषा में परिभाषीकरण है

शास्त्रीय भाषा में उसको बात देते हैं ये बोलने का ढंग ये बोलने का ढंग नहीं तो महाराज ये महाभाग के जो है हम ब्रह्म ये वो भगवान बोला है विनै लक्षण विनै सम्बंधांतरम शब्द शक्ति अजिंत्य शब्द शक्ति के अखिंत्य होने के कारण बिना के

बिना संतान करके जैसे पुरुष को बुकारे देवदत्त तो। अब वो कौन सा संतत्त ज्ञान हुआ वहां लक्षणा हुई कि जो सत्यार्थ का ज्ञान हुआ अरे शब्द में अचिंत शक्ति है देवदत्त ज्ञान गया विधि प्रकाश और सब बोल दिया

सत्व श्रवण मात्र न शुद्ध बुद्धि निराकुला आगे वो अभी जिज्ञासु करी महाराज कहते हैं कि जो शुद्ध बुद्धि पुरुष है उस श्रवण मात्र से ही कृतार्थ हो जाता है सत्व श्रवण मात्र न अभी श्रवण की जरूरत नहीं सत्व श्रवण मात्र न सत्व श्रवण मात्र न

अति अति श्रवरण मिले हुआ किसी को कहे सत्य और अति तत्व के काम में न पहुँचे केवल सत्यवे तत्व सत्व श्रवण से गोविंद गोविंद पहुँचा और बिंदु के रास्ते में रह गया ऐसे सत्य नसी जुड़ना हो तो सत्य को सुरक्षा के काम में पहुंचे और जीत जाए

तब तक ज्ञान हो जाए तत्व श्रवण मात्र के विपक्ष रात रहा आदि वह अभी जिज्ञासमुष्य थी और मरा जिनकी बुद्धि कर प्रवेश नहीं करती रुचि नहीं है दिल की जिंदगी श्रेणम तो होती वह यात्रा देती हो उनके मन में हम भावना बना आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध सिद्ध

पहला तो आत्मा हो सकता है कला आत्मा की ज्ञान मात्र ऐसी विद्या की निवृत्ति हो सकती है कला आत्मा की ज्ञान मात्र ऐसी मुक्ति हो सकती है सब्यो मुक्ति विदेह मुक्ति नहीं क्रम मुक्ति नहीं जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति क्रम मुक्ति मुक्ति ने हजार से हजार वेद करने की कल छोड़ अपने बड़े प्रमुख पर ज्ञान

परन्तु दुर्भाग्य नेता जैसे हृण गर्भ का प्रतिबंध जो है वे निवृत्त ही होता है वामुदेव का प्रतिबंध गर्भ में निवृत्त हो जाता है और श्वेत के रूप जैसे प्रतिबंध है वो सौ बार प्रदेश करने से निवृत्त होता है ऊते वा भागी वाह बरतें सवा

प्रकार के प्रतिबंध होते हैं तो प्रतिबंध है कि रुकावत अचल कर मारते मार्ग सुनते हैं रोज रोज समझने की कोशिश करते हैं रोज रोज लेकिन सिर्फ नॉन सिंह अचल रही थी अचल नहीं थी सत्य पर व्याख्यान कितना भी छोड़ो या तो आप लोगों वाले करेंगे ब्रह्मच पर व्याख्यान

चाहे जितना भी फिर बच्चे थोड़ा सा होंगे तो धारण करने की रुचि नहीं समझने की रुचि नहीं श्रेणवंशों की सुन रहे हैं सुन रहे हैं क्योंकि इसका ग्रहण बड़ा मुश्किल है वो ऐसी वस्तु को ही सुनना यथो तो वाचो निवर्तन से अपराध यह मन का

एक बार प्राणी इकट्ठी हो जैसा बाघ देवी हो एक बाघ देवी दो बाघ देवी तीन बाघ देवी चार बाघ देवी बहुत सारी बाघ देवी इकट्ठी हो बोले चलो हम लोग ब्रह्म को सुन के ले आई तो बोले जहां सूरज नहीं जाता जहां चंद्रमा नहीं जाता

वहाँ तुम कैसे जाओगी देवी उन्हें हमने देखा है की जब कोई अकेरे में आदमी आता है तो सूर्य की रोशनी नहीं होती तो आँख से नहीं दिखता चंद्रमा की रोशनी नहीं होती तो आंख से नहीं दिखता तो पूछ, अंदाज लगाते हैं कि कौन होगा तो मन को भी अनुमान नहीं करता प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों जहाँ हार जाते हैं

वहाँ बाघ देवी बोलती है अगर ज्योति के प्रकाश मान बाघ देवी बोलती है कौन है बोले मैं श्याम हूँ मैं राम हूँ मैं देहन हूँ मैं बहन हूँ जहाँ सूर्य के भी हाथ नहीं देख सकती जहाँ चंद्र जो भी मन अरमान नहीं कर सकता वहाँ बाघ ज्योति अग्नि के द्वारा प्रकाशित बाघ ज्योति काम करती है

ने कहा चलो चलो हम ब्रह्म को ढूंढ के डालेंगे बोले अरे बाबा हम सब जाति और ब्रह्म जो है वो सुना है न सन्नाटा बिल्कुल सुने सुना दूसरा कोई है नहीं तो कैसे जाए किसी के साथ ले लो तो महाराज मन को लेके करें मनमन को साथ ले लिया तो मेरे मन को क्यों लिया पुरुष को क्यों नहीं दिया

और जाना सभीदेव के साथ ब्रह्मदेव के पास जाना पुरुष के साथ लेके जायेंगे तो वो बता देंगे बोले हिंदे को साथ ले ये मन जो है ना हिंदरा नबुल तक संस्कृत भाषा में मन को तो नोलते <laughs> तो हो तो निगर करते मन साध मन के साथ गये

उसके पास तक पहुंच गए लेकिन वो उनकी जोर में आया नहीं पार्क का विषय हुआ है तो जाए वहां से इसी से रुष्टी में वर्णन आता है अवचने नहीं वो प्रोवाचन कैसे ब्रह्म का वर्णन कैसे वर्ण बिना बोले जी बारा न पड़े और ब्रह्म का वर्णन हो जाए

न तत्र वाक गच्छती न मनोगछति पानी की गति नहीं वाद की गति नहीं बुद्धि की गति नहीं तो कैसे वर्धन हो पर फिर भी महाराज ये महापुरुष लोग जो है ये कोई न कोई युक्ति अतिशय से विषय करने की युक्ति निकाल देते हैं और इच्छिन्न को

अब उत् नके साक्षात्कार की जुक्ति निकाल लेते हैं तो ये तो वाला बहुत लोग तो ये सुनने को मिलता ही नहीं कौन भी सुनाने वाला मिले तब तो सुने दुनिया में तो राज राट बात सुनाने वाला मिलेगा भोट कथा सुनाने वाला मिलेगा जगत कथा सुनाने वाला मिलेगा जिसको सुनाने वाला तो जल्दी मिलेगा नहीं बहु बेटी की बात सुनाने वाला मिलेगा और

चुनाव चर्चा सुनाने वाला मिलेगा ब्रह्म सुनाने वाला कहा मिलेगा तो सुनने को नहीं मिलता और सुनने पर भी यदि वृत्ति परिचि ग्रामीणी हो गए ग्रह ग्रस्त तो हो गए एक महात्मा के पास हम गए बोले महाराज ब्रह्मज्ञान का उद्देश्य लो तो बोले जैसा ये बताओ

कि हम जो बात करवा रहे अगर वो तुम्हारी समझ में ठीक ठीक आ जाएगी तो अब तक जो तुमने समझा है वो सब छोड़ देने के लिए तैयार हो अब तक की सारी समझ गुण्रह ग्रह पैसा कर

ये राउु ग्रह है ये बाप ग्रह बाप ग्रह पूर्ण ग्रह बोलते है पहले से ही अपने मन में अपने मन में फिर वैकारी तो, मैं गौरी बूंगी रही किनारे गए तो सुनते सुनते ही बहुत लोग जो है ऐसे श्रवाण करना एक बात आपको सुना रहे हैं

कई लोगों के मन में ऐसा होता है कि वेदांत हमारे लिए नहीं है वो किसी और के लिए है कई लोग तो कई तरह से डरवाते हैं वो कई लोग डरवावेंगे कि वेदांत सुनोगे तो घर गृहस्थी छूट जाएगी और वेदांत का गर्गृहस्थी तो कोई वेदांत के दुश्मनी है नहीं

वेदांत की ज्ञान की अगर दुश्मनी भी किसी से हो तो केवल ज्ञान से है बेवकूफी तुम्हारी फैल जाएगी ये बात तो स्पष्ट कर दो बेवकूफी के दिवाय तुम्हारी बेवकूफी के दिवाय ज्ञान और कोई चीज तुम्हारी नहीं मिला देगा अगर ज्ञान से तुम्हें दुश्मनी हो तो बेवकूफी को रखो और बेवकूफी से दुश्मनी हो तो ज्ञान प्राप्त करके उसको मिटा दो

तुम्हारा घर नहीं बितावेगा तुम्हारा परिवार नहीं बितावेगा तुम्हारे धन के साथ देखा नहीं करेगा तुम्हारे शरीर का दुख नहीं बिगाड़ेगा ये जो तुम्हारे धन में मान्यता हैं ना, सरकार है जो छोटी छोटी बातों में तुम भूलते हुए ये जो लोग की मान्यताएं हैं, उनको जरूर बिता देगा बिल सिर्फ बिता के छोड़ेगा उनको तो ये वेदांत मक

भगवान श्री कृष्ण ने क्या निमंत्रण दिया ये हमारे भगत लोग है ना? तो वो कहते हैं कि भगवान ने भक्ति करने के लिए तो कामों को भी न्योता दे रखा है आप अभिषेत सुधराचारो भजते माम अरन्य भाग सातम अंतर

धर्मात्मा स्वच्छी भगवान ने कहा पापी से पापी हो भेरी ओर आल तो भक्ति करने के लिए तो सब कुछ नहीं होता सब तो ज्ञानियों के लिए क्या लिखा है की दरवाजा नहीं नहीं

आप आओ इस ज्ञान की नाव पर मे जाओ महाराज बोले महाराज हम तो पापी है तक ये क्या नंबर है तुम्हारा पापी सुने

कहा गया बा कहा गया कोई इस समय तुम धरती पर अपना विमान छोड़ के बढ़िया और अपना मकान छोड़ के धरती पर श्रद्धा ऐसी बैठे हुए हैं न और वेदांत का श्रवण कर रहे अभी तुम्हारे अंदर पाप लगा हुआ है वेदांत का एक शब्द क्या एंड समझते होता

पस्वी भवनी सबन भावना इस समय तुम तपस्वी हो इस समय तुम गुणियात्मा हो इस समय सौभाग्य हो लेकिन अगर तुम अपने को प्रापी मानते हो तो किस नंबर का पापी मानते हो जरा भगवान के वचन पर ध्यान दो अभी पापे सर्वे भी संसार के सब प्रापियों से स्वाद

सब तो पापियों में से तीन पापी अगर छांट लिए जाएं कि भाई हमको नंबर दे रहा है दुनिया में भूत पापी वर्तमान पापी और भविष्य पापी तीनों प्रकार के पापी छांट करके और इसमें तीन छाटना हो वापकृत वापकृतर वापकृत

ये पहले नंबर का पापी है इससे बड़ा पापी कोई नहीं ये दूसरे नंबर का है ये तीसरे नंबर का है ये पापकृत्तम है ये पापकृतर है ये केवल पापकृत है बोले चाहे इसमें तुम्हारा नंबर बिल्कुल पहला और सर्वम ज्ञान प्लव ब्रजरम संसरिष ज्ञान की नौका ज्ञान प्रवेना ये

कर्मो कर्मोपासना योग आदि निरपेक्षा ये वो पद है जिसमें कर्म उपासना योग आदि की अपेक्षा नहीं है आओ केवल ज्ञान की नौका पर चढ़ो श्रवण मनन विधि धीरासन करो बुद्धि का प्रयोग सरोजरा वस्तु को समझने में श्रेणम को भी भावो यम नामी जीव

पापे सर्वे भी पाप प्रतम सर्व ज्ञानम संतरम सत्रापि सर्वम ये नहीं ब्रिजिन में भी ये नहीं की थोड़ा सा बाकी रहेगा तो कर्म से जो ब्रिजिन नाश होता है वो मद नास तो होता है पर परंतु तो विशेष नहीं और कर्मों कर्मोपासना से

फल और विक्षेप का नाच होता है आदरण नहीं परन्तु सर्वम वृजिन का अर्थ है आवरण पर्यंत पर्यत विक्षेप आवरण सिन्न वृजिन का नाच हो जाता है संतरी से संतरिति का अर्थिक विर लौट के नया में बिर लौट के नया में इस

प के समुद्र ऐसी ऐसे पार हो जाओगे मन से विक्षेप से आदरण ऐसी ऐसे पार हो जाओगे कि फिर इनके साथ मैं आवृत मैं विक्षिप्त मैं मलिन इस प्रकार का तादाद कभी तुम्हारे हृदय में उदय ही नहीं होगा भगवान ने कहा तो बाबा आओ आओ सुनो क्योंकि

आश्चर्य वक्ता कुशलोद्य लबधा ये ये मंत्र भगवान श्रीकृष्ण को तो बड़ा प्यारा था हो श्री कृष्ण भगवान को ये मंत्र बड़ा प्यारा तो कैसे में से आश्चर्य वक्ता कुशलोत्य लबधा को लेकर के आश्चर्य कक्ष नम

आश्चर्य अन्य आश्चर्य जैन अन्य श्री नईव कितना प्यारा ये मंत्र कठो परिषद श्री कृष्ण भगवान को बड़ा प्यारा था हंसा वेद मन तो ये दो तो तीन मंत्र न जाए थे बात राज के कुछ मंत्र अर्थ थे और कुछ मंत्र शब्द से

भगवान श्री कृष्ण ने दिया हुआ है भगवान श्री कृष्ण को ये कटोपनिषद बहुत प्रिय था आज जर्जो वक्ता कुशलो त्यल क्योंकि बाबा श्रवण करने के लिए श्रवण करने के लिए वक्ता का होना आवश्यक है कर्णों को भी भावो यमन भी हो सुनते सुनते भी अगर मन दूसरी जगह है

समझने की रुचि नहीं है ये देखो खास करके सत्संग में हम देखते हैं एक आदमी को कह दो कि हमारे प्रवचन के बाद तुम्हारा गाना होगा

तो श्रोता के मन में तो कभी गाना सुनने की हो कभी न हो उसमें तो विकल्प हो सकता है परंतु जो गाने वाला होगा वो तो यही सोचेगा कि जल्दी से सत्संग बंद हो तो हम गाना सुना <laughs> जल्दी से सत्संग बंद हो तो हम गाना सुना उसके मन में अपना गाना सुनाने की इच्छा ज्यादा होगी और सत्संग सुनने की कम होगी तो ये

को कहा दृष्टि रहेगी गोलेगा आरोप कहाँ दृष्टि रहेगी कब बैठेंगे सत्संग में सोचेंगे दूसरी जगह निवास कहाँ परिस को राठने के लिए जो टुकड़ा टुकड़ा हो गया है अपना प्यार है ना जाति को लेकर सम्प्रदाय को लेकर प्रांत को लेकर जिला को लेकर परिवार को लेकर व्यक्ति को लेकर अपनी अहमता को लेकर के

जहाँ अपना दिल और दुकान खंड खंड हो गया है टुकड़े टुकड़े हो गया है वहाँ ये अखंड होने की बात न रहे सुन के समझ लेना जरा मुश्किल पड़ता है परंतु अधिकारी है इसके सब अपने घर में जाना है ये पराया घर नहीं है ये अपना आत्मा अपना घर है दरवाजे पर लिखा हुए बिना इजाजत अंदर आना मना है और घर का मालिक आजा

तो क्या वो उसके लिए भी लिखा है अरे ये वेदांत तो अपना आत्मा को तो अपना आपा है ना? अपने पास लौटने के लिए क्या झगड़ा बोले तो भाई ये बात जरूर है कि अपने घर में भी जब ठाकुर बाड़ी बनाते हैं तो जरा माँव धो के जाते हैं बोला तो और गंदे पाँव से प्रवेश नहीं करते हैं पवित्र हो के जाते हैं तो वेदांत तो श्रवण के लिए पवित्र बुद्धि से

ईर्ष आदेश कलुषित बुद्धि से नहीं राग अद्वेश कलुषित बुद्धि से नहीं अहंता ममता से कलुषित बुद्धि से नहीं भारत भ्रमण करने के लिए इसका वक्ता आश्चर्य है अशब्दम अस्पर्शम अरूपम जिसमें शब्द नहीं स्पर्श नहीं रूप नहीं रस नहीं उस बात को ये बोल के समझा देगा आश्चर्य वक्ता मैं तो देखो

स्वयं तो अपनी परिच्छिता का अतिक्रमण कर गया स्वयं तो परिच्छि में अहमता नहीं है फिर भी वो परिच्छि में बैठ करके बोलता है जो सर्वदा प्रकाशमान जो परमात्मा है वो अप्रकाशमान हो रहा है जो अपरिचिन्न है वो परिच्छि हो रहा है जो चैतन्य है वो जड़ का हो रहा है

जो सत्य है वो असत का मालूम पड़ रहा है जो आनंद है वो दुख का मालूम पड़ रहा है तो इन सारी बातों को बत्ता वो आश्चर्य रूप बत्ता जिसको सोन करके श्रोता कहने लगे हा आज करके माने जैसे बोलते हैं ना, जैसे आजकल कभी सम्मेलन होता है नोलते तो हैं है ना वो तो है न कल तो ऐसे बोलते हैं

है ना है ना जैसे बोलते है वै जो सुन कर के बोले आज जखनेकने जिसमे आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ जा क्या बात है क्या खूबी है क्या खूबी है, है कि देखने में शरीर ज्यो का प्यों बना रहे लेकिन मैं बाकी हूँ मैं पुण्य आत्मा हूँ ये अभिमान कट जाए

देखने में शरीर बना रहे परन्तु मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ये अभिमान कट जाए मैं देखने में परिच्छिता बनी रहे और मैं नरक में जाऊँगा मैं स्वर्ग में जाऊंगा मैं संसारी हूँ की मेरा पुनर्जन्म होगा

ये सारी भ्रं क्रांतियां चित्त से निकल जाए ऐसी बात समझा देने वाला तुम क्यों के क्यों बने रहो और तुम्हारी बुद्धि में जो क्रम बहसे हुए हैं उन सब को निकाल दे कि ऐसा वक्त ऐसा अवक्ता आश्चर्य है वो और वो प्रवचन करने पर समझ में आ जाए वो तो और आश्चर्य है अब ये प्रसंग कब सुना आज तब आज हो रहा है

समस्ती मिशा ओया दौर मोन लखिया

आज कर जो से न नरेण प्रोक्त सुविधि बहुधा चिंत्य प्रोक् गतिर नणियात अणु

मारा तो बहुत से लोग तो संसार में ऐसे हैं जिन्हें ये वेदांतोक्त पदार्थ ढूंढने तो के लिए भी जिससे महात्म्य से कान पवित्र हो जाए

शनि भर के लिए भी उनको वेदांत नहीं चलता माने इसका श्रवण मिलना दुर्लभ है बात। क्यों दुनिया में पहले तो दुख की चर्चा बहुत सुनने को मिलती है

की चर्चा बहुत सुनने को मिलती है फिर तो विषय की चर्चा बहुत सुनने को मिलती है माने लोग जहाँ फंसे हुए हैं उसके आगे की बात सुनना पसंद नहीं करते सुनने में रुचि नहीं होती और सुनाने वाला मिलता भी नहीं चर्चा होगी

को इंद्रिय सुख की ये भोग ऐसे भोगना ये कमाई ऐसे करना ये अज्ञान करता होगी जिससे अपना हृदय अशुस्थ होता हो

चर्चा न करना चाहिए न सुनना चाहिए लोग यही नहीं समझते कि अशुद्ध कैसे होता है एक बार मैं पैदल आ रहा था मलवार हिल से लेकिन अर्थ को काल के सोड से उतरते उतरते एक से मिल गए

हमारी जान पहचान बहुत पुरानी वहाँ से साथ साथ गए लेडीनाथ उतनी देर में उन्होंने संसार की इतनी चर्चा सुनाई इतना प्रेस सुनाया इतना राग सुनाया है न इतने दोष गुण सुनाये

को तो सुन के आश्चर्य हो गया कि लोगों का दिमाग और दिल कितना पक्का होता है राज देश के वातावरण में रहते हैं उसकी चर्चा करते हैं उसमें मजा लेते हैं है? और इनका हार्ट फेल नहीं हो जाता इतनी जनन अपने दिल में रखते है। वो तो जैसे हम लोग सुन नहीं सकते उनमें ये दोष है उनमें ये दोष है उनमें ये दोष है संसार में सब दोष है

और उनकी कोई ही नहीं जिसमें परम परमात्मा ये भूल गया ये तो बता दिया कि उनकी नाक छिपी और उनकी नाक ऊंची लेकिन ये नहीं बताया कि दोनों की नाक सामने देखो कैसी बराबरी है एकता दोनों के दो ही हाथ दोनों के मुंह दोनों के कान दोनों के सिर

जो अलगा की बात है तो छठ बता दी विरोध की बात है तो तो छठ बता दी और जो समानता की बात है एकता की बात है सो तो बताई तो, तो, बता तो, तो संसार के लोग ढेर चर्चा में लगे हुए हैं। कोई नास्तिक की चर्चा करता है कोई स्त्री की चर्चा करता है कोई धन की चर्चा करता है कोई बैरी की चर्चा करता है कोई ईद

दुख की चर्चा करता है कोई भोग की चर्चा करता है कोई जड़ की चर्चा करता है उसमें कोई परिचन्न छोटी छोटी बातों की चर्चा करता है निपांत असत चर्चा में संसार लगा हुआ है इसमें तो महाराज किसी को तो भगवान दें, सदबुद्धि देच्छिन्न पदार्थों से बैराग जो हो और

ये मन में आवे कि मन सो अपनी छिन्न ब्रम पदार्थ का श्रोवण करेंगे ईश्वर की बड़ी कृपा हो हृदय पवित्रता की ओर बढ़े जन्म जन्म के जो सत्कर्म है वो जागृत होंगे तब ये महाराज सब के दिल में एक है वो सुनने को तो मिले

भी धोपी बहा हो यना बेतियों कल्पना चुका हूं सुनने पर भी किसी किसी वो विषयाशक्ति है तो वो सुनने के पहले विषयासक्त था थोड़ी देर सुन लिया और सुन के गया तो फिर विषयाशक्ति जागृत हो गई

किसी को अपने विपर्य में बड़ा दुराग्रह है विपर्य में दुराग्रह तो मैं मैं ये हार मांग का पुतला इस देह वाला मनुष्य मैं देह हूँ मुझे भ्रांति नहीं होती हो

क्योंकि ये तो साक्षात जड़ द्रव्य है ना तो इसमें इसमें मैं ब्राह्मण हूँ मैं सन्यासी हूँ मैं हिंदू हूँ बहुत हुआ तो मैं मनुष्य हूँ प्राकृतिक पदार्थ में आत्मबुद्धि होना मतलब ये मनुष्य शरीर कैसे बना मुझे प्रकृति से बना ना पशु शरीर कैसे बना का प्रकृति से बना

शरीर कैसे बना का प्रकृति से बना तो प्रकृति के परिणाम से जो वस्तु बनी है प्रकृति के परिवर्तन से प्रकृति के परिणाम से जो भी चीज बनी हुई है उसको मैं समझ बैठना इसका नाम सुपर्ज है तुम चैतन्य हो तुम आत्मा हो तुम साक्षी हो

ना शुम्भ सुबह अद्वितीय पर ब्रह्म और प्रकृति से बने हुए पदार्थ को जब तुम मैं मान बैठते हो तो उसका नाम क्या हुआ विपर्य सत्य की पर अनुगति नहीं है परय माने सत्य के साथ सत्य और विपर्जय माने सत्य के विपरीत

ये बात नितांत सत्य के विपरीत है कि प्रकृति के परिणाम स्वरूप बदलने वाले परिवर्तनशील जन्म मरण वाले पदार्थ को तो मैं माना जाए चेतन को जड़ माना जाए दृष्टा को दृश्य मान लिया जाए ये नितांत विपर्जय है इस विपर्जय में दुराग्रह होना

गृणवंत विद यमुन विद्युके भी नहीं समझ सकोगे और सुतर्क सर्कता माँ को तर के पास स्वरूह के अनुसार सर्क काम माँ को तर्क काम अनुभव के अनुसार सर्क को और यथार्थ को जानो लेकिन जाल की खाल निकालने लग गए

तर्क करने से ही बुद्धि जो है वो विवर्य नहीं हो जाती है और प्रज्ञा में संस्कार का न होना अभागिन असस् साथ माराना शंकराचार्य भगवान ने कहा श्रृणवंतोपी बहवो यमन श्रेणवंतोपी बहवो यमुन विद्यु न विदंती अभागिन असस्

कृपा प्रमाना मज अभा है उन्होंने अपनी अंतरात्मा का संस्कार नहीं दिया वो तो विकार में फंस गए पशुभूत झूठ वही तथा जैसे एक पशु दूसरे पशु से लड़ता है लाल ला। और काला दिन है

संस्कार किया नहीं आंख में जो द्वेश की लाली है उसको मिजाया नहीं हृदय में जो काली है उसको सोया नहीं परमात्मा की ज्ञान में आत्मा होना बाधक है शक्ति बाधक है देहाभिमान बाधक है कुतर्क बाधक है और प्रज्ञा में संस्कार का था होना

ज्ञान में पौषे और अपरुषेय होने से क्या भेद हो जाता है इस बात थोड़े से थोड़े वेदार्थी समझते हैं ज्ञान यदि पौषेय हो गए माने ज्ञान जन्य ज्ञान हो गए ये डास्त्र का ज्ञान कैसा होता है तो पड़ोषेय ज्ञान होता है ते

तो उसने एक दवा बनाई एक रोग पर उसका प्रयोग किया देखा कि वो अच्छा हो गया तो संसार में प्रयोग कर करके इंद्रियों से देख देख करके परीक्षा कर करके उसने निश्चय किया तो इंद्रिय अनुभूति से उत्पन्न जो ज्ञान होता है उसको ज्ञान जन्य ज्ञान कहते हैं

और ये अपरिच्छि अद्व जो आत्मतत्व है ये तो इंद्रियों की परीक्षा का विषय होता नहीं ये तो कोई प्रयोगशाला में ऐसी जांच होगी नहीं से से ज्यादा जाएगा नहीं ये अंकाकरण रूप मशीन के द्वारा दृश्य से तो होगा नहीं ये तो अंताकरण का भी प्रकाशक है तो जिनको ये बात नहीं मालूम करती

चार्य प्रोस्त होने से ज्ञान ज्ञान नहीं होता स्वतः सिद्ध होने से ज्ञान ज्ञान होता है आचार्य प्रोस्त तो विज्ञापन की सरफा बढ़ाने के लिए है। राम, हैलिप्ठा करना पाटवे आदि देश से रहित

व्यक्तित्व के संबंध गंध से अपस्थित इस ज्ञान के होने के पश्चात को कोई व्यक्ति अथवा कोई अभ्यक्त शेष नहीं रह जाता अशेष विशेष निषेधावशेष तो। इस वस्तु का जो ज्ञान है वो ज्ञान इंद्रियक अनुभव जन्य ज्ञान नहीं है तो ऐसी ज्ञान को महाराज

जब तक अधिकारी विशेष होकर के समदारी प्रसन्न शुद्धांतकरण शास्त्रोक्तरी से श्रवण यो हो बहुत से लोगों ने इसका श्रवण किया परंतु श्रवण करने से उनकी समझ में ये बात आ गई हो सो तो नहीं

जो बोले आश्चर्य बत्ता कुशलो अभा इसको बोलना भी आश्चर्य है इसका बत्ता आश्चर्य है तो बत्ता कैसे आश्चर्य है एक बार कुंभ के मेले में गए तो वहां देखा बड़ा भारी

साइट बोर्ड लगा हुआ था श्रोत्रीय ब्राह्मणिश्वर तो दूर के अभी तक बैठे महंत महाकार ने संवन किया उनसे पूछा महाराज श्रोतरी जिसको कहता उन्होंने पूछा संतोवन और

काशी के हैं ब्राह्मण है खंड बात तो बोले थे देखो खंडित हमारे गुरु जी गति पर बैठते थे साथ था अब हम उनकी गति पर बैठ गए तो हमारे नाम के साथ भी लग गया में स्रोत और ब्राह्मण था गार

उनके तो स्रोत शब्द का अर्थ ही नहीं मेरे स्रोत होता है उनको विस्तार आप देखो जो उपषण है श्वेत हेतु को उनको तो वर्तमान

गर्भ निवृत्त प्रतिबंध है बालदेव प्रसार प्रतिबंध है निकल गया जन्म हुआ और दूर हो गया गर्भर हो गया और श्वेत केतु को सौ बार सब तो मसी तक तो मसी तक मसी तरह तरह ऐसी समझाना पड़ा तब कहीं समझ में आया तो तरह तरह का दृष्टान्त देकर के दोनों तो नियम बा

कहा हुआ जो संपूर्ण भूत भौत का अधान और कहा इस अंतकरण में बैठा हुआ प्रमाता ये स्वम जो अंतकरण में बैठा हुआ प्रमाता है वो पद कैसे उड़ है अति पद बताता है कि जो भी लोग हैं

परंतु परतु तवेक्ष होता है और जब प्रत्यक्ष होता है जो परवेक्ष है तो प्रत्यक्ष बैठे जो प्रत्यक्ष है तो परोक्ष बैठे दो एक बताने के लिए कुर्षणों में जो युक्ति अपनाई गयी है कु परिषद को जव अध में कट में

एक एक अध्याय के दो वर्ग के साथ जो उपाधि जो इसमें जुड़ी हुई है द्वारा उसका निषेध करना स्वच्छ वर्ग के साथ जो उपाधि जुड़ी हुई है उसका नेट लूट के द्वारा निषेध करना पहले पास पर लक्षात का निषेध करना

भाग हो दोनों ने पूछा एक बीजेपी के द्वारा अपवाद करना मतलब रक्षा को द्वारा दोनों एकता का अनुरूप करना सत्ता सर

के मात्री का द्वारा सत्पूर्ण करके बिना वो नहीं उपयोग कर रहा है मृत्यु तो तो स्व है और स्वतंत्र है एक और सत्य समाजना

के साथ चारूस दिन की मृत्यु की अभी है वो हम पूरी अवसर है जो मृत्यु की अभी नहीं है वहां पुरुष जीवन को स्पष्ट रूप से बिना दो ही इशारा कर रहा है जिससे

है आप हमारा सबूल आप लोग ब्राह्मण को तो तो तो तो हिंदू होने में जितनी देर लगती है एक हिंदू को मनुष्य होने में जितनी देर लगती है हिंदू मनुष्य है की नहीं है

ब्राह्मण मनुष्य है कि नहीं है है तो मनुष्य लेकिन वो अपने ब्राह्मण बने से ऊपर नहीं उठ रहा है।, है तो वो मनुष्य परंतु अपने सन्यासी बने से ऊपर नहीं उठ रहा है प्राकृत वस्तु में प्राकृत वस्तु में मैं करके बैठा है मनुष्य पशु भी प्राकृत है

तो जीवात्मा बोले और भाई जीवात्मा बना भी संस्कार के कारण अंतरकरण के कारण उपाधि के कारण है उपाधि को छोड़ दो इसकी उपलब्धि करना खोल करके ये निश्चय कर लेना

में वो तो वस्तु है उसमें देश की कल्पना नहीं हो परिपूर्ण है देश की कल्पना का पूर्व पश्चिम उत्तर आदि की कल्पना का वो अधिष्ठान है वो आज कल परसों साल की कल्पना का अधिष्ठान है वो ये हुआ मैं आदि की कल्पना का अधिष्ठान है और

कल की जो वस्तु होती है वो कल्पना से पृथक नहीं होती है कल्पावचि चैतन्य और कल्पनावच्छिन्न चैतन्य दो नहीं होता कल्पीयर का कल्पित सर का अवच्छिन्न चैतन्य और कल्पनावच्छिन्न चैतन्य दो नहीं है जिस देश में कल्पर प्रहट

कार तो मिट जाए परंतु मैंने देख लिया कि अभिमान उदय ना हो देखने की तो अलग अलग होगी ना आप जानते हो। हर का रखा हो और आपकी आंख से दिखता हो तो क्या चाहिए लाल लालटेन चाहिए ना पार्क चाहिए

हाँ तो, तो की चीज़ चलती तो तो ये करती अर्थ जो भी उससे तो अथवा सबना सबना उसका कारण होगा आपको वहाँ ये देखना है कि घड़ा है कि नहीं तो रोशनी से दो काम होगा

एक तो अंधेरा दूर होगा और एक आप देखेंगे कि ये घड़ा मैंने जान लिया तो दो मृत्यु हुई ना एक अंधकार की से भ्रत का दर्शन और एक मैं घटो के हूँ ये अभिभाष लेकिन महाराज वहाँ यदि घोषणी को न हो तो दीपक है की नहीं तुम्हें और दीपक की तरह पड़ेगी

दीपक को जानने के लिए दीपक की जरूरत नहीं पड़ेगी घड़े को जानने के लिए दीपक की जरूरत पड़ेगी अच्छा हमारी आंख है कि नहीं ये जानने के लिए क्या क्या चाहिए ऐसा मैं हूँ की नहीं ये जानने के लिए क्या चाहिए तो ये जो ये ईदम इदम करके अनेक व्यक्तियों दिख रही हैं ऐसा मालूम करता है

जिसका करता कोई अलग बैठा हुआ है ऐसा मालूम पड़ता है इसके भोक्ता अलग अलग बैठे पड़े हैं ऐसा जो मालूम पड़ता है ये जो तो वेदक भ्रांति है ने भ्रांति ये जिस अज्ञाना धकार के कारण वेद भ्रांति हो रही है उस अज्ञान अंधकार को विलुप्त करने के लिए हम ब्रह्म जी सप्तमती आदि महावाद्य जन्म

रूप प्रति तो चाहिए अंधकार दूर करने के लिए परंतु ब्रह्म ब्रह्मजाणी ऐसा अभिमान उत्पन्न होता नहीं क्योंकि वहाँ तो स्वयं ही स्वयं है ज्ञाता और ज्ञेय का भेद ही नहीं है कोई तो अन्य का ज्ञाता अन्य नहीं है और स्वयं का ज्ञाता होता नहीं क्योंकि कर्तिक कर्म भेद होता है जो करता से कर्म नहीं किसी ने अपने कंधे पर

हम अपने कंधे तक पक्ष बैठ गए तो अपने कंधे पर पढ़ करके बैठ जाना शक्य नहीं है वैसे अपने आप को अपना विषय बना देना शक्य नहीं है केवल अन्य विषय जो है न उसका बाद हो, जा, हो जाना छोड़ भर के लिए सप्तमस्यादी जन्म मा, सप्तमी महाभाग की जन्म वृत्ति उदय हुई अविंद को निवृत्त किया और तुम स्वयं से तत्व स्वयं बुद्धम

तो नहीं हो, तो करने वाला हो ब्रह्मज्ञानी इसमें अभिमान नहीं करता सोहम विचारो बपुरात्म भावे साहाणस्ट बुद्धिम निर

रहा हो एक आदमी जानता रहेंगी मैं मनुष्य हूँ तो बार तो बार ये प्रमाणित करना कि तुम मनुष्य हो तुम मनुष्य हो कोई तो जरूरत नहीं है इस प्रकार महाराज जब तक ज्ञान हुआ नहीं है तब तक मैं वो हूँ मैं वो हूँ जब तक देह में है।

सपुरात्म भारत देह में बुद्धि अब असय नहीं वो असय नहीं वो असय इससे तत्व ज्ञान में मदद करेगी परंतु जाके ज्ञाते तत्व ज्ञान हो गया तो तोहम सोहम तो करने की भी जरूरत नहीं है ना हम ब्रह जप करने का मंत्र नहीं है तत्वी तो जप करने का मंत्र नहीं है

तो जब तक अविद्यावृत्त नहीं होगी, तब तक इसकी जरूरत रहती है और अविद्या हुई और उसी समय तो कुशला पुरुष के द्वारा ऐसी मौसम से ये बात समझाई गयी कुशल जितने जाना वो स्वयं आश्चर्य जगतम आश्चर्य जगत बदान्य

आश्चर्य सुबने वालों में भी बहुत से लोग ऐसे निकलते हैं जो समझ नहीं पाते इसके लिए इस ब्रह्म तो लिए

कुल अनुशासन की आवश्यकता है आज तब जाता जो है वो आश्चर्य हो जाता है जो राग द्वे के चक्कर में पड़े हुए राग द्रेव के चक्कर में पड़े हैं तो लेंगे और जान लेंगे नरे प्रोषण बहुधा चिंतम

अनन्य प्रोक्त कठिप्रणास अगर नर के द्वारा प्रोक्त होने पर इसका ज्ञान नहीं होता इसके द्वारा इसका बच्चा तो वर नर होना चाहिए वर नर होना चाहिए वो कौन भाई कौन होना चाहिए अब ये बात आप लोग गलत सुनाएंगे आज लोग यहाँ का जैसा कार्य

सब माने